श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का अलौकिक संबंध प्रताप चंद्र हाजरा प्रताप चंद्र हाजरा नामक एक व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर के बगीचे में रहते थे प्रताप की आर्थिक अवस्था पहले की तरह अच्छी नहीं थी इस कारण धर्म लाभ के लिए प्रयत्न करने पर भी धन की कामना उनके हृदय में प्रबल थी अतः उनके धर्माचरण के मूल में प्राय सकाम भाव ही रहता था किन्तु प्रकाश से में वे उस बात को किसी को बताते नहीं थे बल्कि सदा निष्काम उपासना की बड़ी बड़ी बातें कहकर लोगों की प्रशंसा पाने की चेष्टा करते थे केवल इतना ही नहीं धर्म कर्म करते समय प्रतिक्षण अपनी लाभ हानि का हिसाब लगाना उनका स्वभाव बन गया था और संभवतः जब तप आदि के द्वारा किसी तरह सिद्धि लाभ करके अपनी धन कामना फलित कर सकेंगे यह बात भी उनके मन में जब तब उठा करती थी श्री राम देव प्रथम दिन से ही उनके मन का वैसा भाव तार गए थे और उसको छोड़कर यथार्थ निष्काम भाव से ईश्वर को पुकारने के लिए उन्हें उपदेश देते थे पर दुर्बल चित्त हाजरा उनकी वह ग्रहण तो कर नहीं सके बल्कि भ्रांत धारणा अहंकार और स्वार्थ सिद्धि की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आए हुए लोगों के निकट मौका पाते ही अपना प्रचार करने लगते थे कि वे स्वयं भी अरे गहरे साधु नहीं हैं ऐसा आचरण करने पर भी संभवतः उनके हृदय में यथार्थ साधु होने की थोड़ी बहुत इच्छा थी क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने उनके उन कार्यों को जान लेने पर भी और कभी कभी उसके लिए उनकी तीव्र भर्सना करने पर भी उन्हें वहां से एकदम निकाल नहीं दिया था अपितु हम लोगों में से किसी किसी को उनसे अधिक मेलजोल न रखने के लिए सावधान कर दिया था और कहा था मूर्ख हाजरा की भारी बनियाई बुद्धि है उसकी बात मत सुनना अन्य दोष गुणों के साथ साथ हाजरा महाशय के हृदय में एकाएक किसी बात पर विश्वास न कर लेने का भाव भी था उनके स्तर के अल्प शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में उनकी बुद्धि भी कुछ अच्छी ही थी इसलिए नरेंद्र की तरह अंग्रेजी शिक्षित लोग जब पाश्चात्य संशयवादी दार्शनिकों के मतामतों की आलोचना करते थे तब उसमें से कुछ कुछ वे समझ लेते थे बुद्धिमान नरेंद्र इसलिए उन पर प्रसन्न थे और दक्षिणेश्वर आने पर अवकाश मिल जाने से वे कुछ देर हाजरा महाशय के साथ वार्तालाप करते थे नरेंद्र की प्रखर बुद्धि के सामने हाजरा महाशय का सिर झुक ही जाता था वे विशेष मनोयोग से नरेंद्र की बातें सुना करते थे हाजरा महाशय के प्रति नरेंद्र का ऐसा मेल मिलाप देखकर हम में से कोई कोई प्रयास करते हुए कहते थे हाजरा महाशय नरेंद्र के फेरेंड फ्रेंड हैं नरेंद्र के दक्षिणेश्वर आने पर श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने पर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी उन्हें देखते ही भावाविष्ट हो जाते थे उनके अनंतर अर्धबाह्य दशा प्राप्त होने पर बहुत देर तक आनंद से उनके साथ धर्मलाप करते थे उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो नाना प्रकार की बातों और चेष्टाओं द्वारा वे उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों को उनके अंतर में प्रविष्ट करा देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं फिर कभी उसी समय उन्हें उनका भजन सुनने की इच्छा होती और नरेंद्र की मधुर ध्वनि सुनते ही वे पुनः समाधिस्थ हो जाते थे किंतु नरेंद्रनाथ का संगीत रुकता नहीं था तन्मय होकर वे घंटों भजन गाते रहते थे श्री रामकृष्ण देव फिर बाह्य ज्ञान प्राप्त होकर कभी नरेंद्रनाथ को कोई विशेष संगीत गाने के लिए अनुरोध करते थे किंतु अंत में नरेंद्र के मुख से जो कुछ है सो तू ही है इस भजन के सु... न सुनने तक उन्हें पूर्ण परित्रृप्ति नहीं होती थी उसके पश्चात अद्वैतवाद के विविध रहस्य जैसे जीव और ईश्वर में प्रवेद जीव और ब्रह्म का स्वरूप आदि विषयों को बताया करते थे इसी प्रकार समय बीत जाता था एवं नरेंद्र की उपस्थिति से दक्षिणेश्वर में आनंद की लहरें उठती थी